श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग भक्तों के साथ श्री रामकृष्ण देव सन अट्ठारह सौ ईस्वी की नौ यात्रा श्री रामकृष्ण देव ने किसी भक्त से उस दिन की बात को किस तरह कहा था श्री रामकृष्ण देव अरे भाई यह तो तुम देख ही रहे हो कि यहाँ पर यह सब अध्ययन आदि कुछ भी नहीं है मैं तो निरक्षर हूँ पंडित मिलने आ रहा है यह सुनकर मुझे भय होने लगा तुम तो जानते हो कि मुझे अपने पहनने के वस्त्र तक का होश नहीं रहता फिर न जाने क्या कर बैठूं, यह सोचकर मैं एकदम संकुचित हो उठा माँ से मैंने कहा माँ तू संभालना मैं तो तेरे अतिरिक्त शास्त्र आदि कुछ भी नहीं जानता मुझे संभालते रहना तदनंतर किसी से मैं यह कहने लगा कि उस समय तू उपस्थित रहना दूसरे से मैंने यह कहा कि तू उस समय आ जाना तुम लोगों को देखने से मुझे फिर भी मुझे कुछ साहस होगा पंडित जब आकर बैठा उस समय भी मैं डरता रहा चुपचाप बैठकर उसकी ही ओर मैं देखने लगा उसकी बातें ही सुनता रहा ठीक उसी समय मैंने देखा कि माँ मानो उसके पंडित के भीतर क्या है यह मुझे दिखा रही है शास्त्र आदि पढ़ने से होता ही क्या है विवेक वैराग्य के बिना सब कुछ निरर्थक है उसके पश्चात ही सर सर करती हुई अपने शरीर को दिखाकर कोई वस्तु मेरे माथे की ओर चढ़ गई और तत्काल ही भय डर सब कुछ दूर हो गया मैं एकदम विह्वल हो उठा मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि मेरा मुख ऊपर हो गया है तथा उसके भीतर से मानो फब्बारे की तरह बातें निकल रही हैं जितना ही मैं कहता गया उतना ही मानो कोई मेरे भीतर से और भी कहने लगा उस और कामारपुकुर अंचल में धान नापते समय जैसे कोई व्यक्ति रामे राम राम दो कहता हुआ उसे नापते रह जाता है और एक व्यक्ति उसके पीछे बैठकर ढेरी से धान की ढेरी से धान ढकेलता जाता है मेरी भी ठीक वैसी ही स्थिति हुई किंतु मैं क्या कह रहा था इसका मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं था जब थोड़ा सा होश हुआ तब मैंने देखा कि वह पंडित रो रहा है उसके वस्त्रादि एकदम भीग चुके हैं इस तरह की अद्भुत अवस्था बीच बीच में मेरी होती रहती है केशव ने जिस दिन यह समाचार भेजा कि जहाज में चढ़ा मुझे वह गंगा जी की सैर कराने ले जाएगा एक साहब को भारत में आए हुए पादरी कुक साहब को अपने साथ लेकर वह आ रहा है उस दिन भी मैं डर कर बारम्बार झाऊ की झाड़ी की ओर शौच जाने लगा था तदनंतर जब वे सब आए और मैं जहाज में बैठा उस समय भी ऐसा ही हुआ था न जाने क्या क्या बातें मैंने कही थी बाद में उन लोगों ने हम लोगों को दिखाकर कहा कि मैंने खूब उपदेश दिया था किंतु भाई मुझे उसका कुछ भी पता नहीं था अद्भुत श्री राम देव की इस प्रकार अद्भुत स्थिति की बातों को समझना हमारे लिए कैसे संभव हो सकता है इन बातों को सुनकर हम अवाक रह जाते थे तथा विस्मित होकर केवल उन्हें सुना ही करते थे कोई अदृष्ट पूर्व शक्ति उनके शरीर मन को आश्रय कर इन अपूर्व लीलाओं का विस्तार किया करती थी अभूतपूर्व आकर्षण से वह अपनी इच्छा इच्छानुसार जिस किसी को बलपूर्वक दक्षिणेश्वर में लाकर उपस्थित कर देती थी तथा धर्म के उच्चतर स्तर में आरूढ़ होने की सामर्थ्य प्रदान करती थी यह सब कुछ देखभाल कर भी उसे समझना संभव नहीं होता था किंतु उसकी परिणति को देखकर इतना ही अनुभव होता था कि वास्तव में ही ऐसा हो रहा है कितनी ही बार हमने अपनी आँखों के सामने देखा है कि अतिद्वेषी व्यक्ति अपना द्वेष प्रकट करने के लिए श्री राम कृष्ण देव के सम्मुख उपस्थित हुआ है तथा इस शक्ति के प्रभाव से आत्मविभोर हो भावावेष्ट में श्री कृष्ण देव ने उसका स्पर्श किया है और उसी क्षण से उसके भीतर के स्वभाव में आमूल परिवर्तन हो गया है जिसके फल स्वरूप नवीन जीवन प्राप्त कर वह धन्य हो गया है स्पर्श मात्र से ईशा ने वेशया मेरी को नवीन जीवन प्रदान किया था भावाविष्ट हो किसी के कंधे पर चैतन्य देव के आरूढ़ होते ही उसके भीतर के संशय अविश्वास आदि पाखंड में भाव समूह विदलित हो गए और वह भक्त बन गया भगवत अवतारों के जीवन में इस प्रकार की घटनाओं का वर्णन पढ़कर पहले हम यह सोचा करते थे कि उनके शिष्य प्रशिष्यों की अंधभक्ति तथा दल पुष्टि करने की हीन भावना से ही इस तरह की मिथ्या कल्पनाएं लिपिबद्ध है जो धर्मराज्य में वास्तव सत्यप्राप्ति के मार्ग में घोर बाधक स्वरूप बनी हुई है हमें याद है कि नव विधान समाज से प्रकाशित भक्त चैतन्य चंद्रिका नामक ग्रंथ में इस बात को सत्य रूप से स्वीकृत होते देख के हरिनाम करते करते चैतन्य देव का बाह्य ज्ञान विलुप्त हो जाता था हमने यह सोचा था कि ग्रंथकार के मस्तिष्क में कुछ गड़बड़ हो गया है उस समय हम कैसे कूपमंडूक बने हुए थे तथा तो हमें यदि श्री राम देव के दर्शन न मिले होते तो पता नहीं हमारी क्या दुर्दशा होती उनके दर्शन प्राप्त कर जैसी बंगला में कहावत है कम से कम इस समय इतना तो अवश्य हुआ है कि छत छाना भले ही न जाने किंतु छत ठीक से छाई है या नहीं इतना तो अवश्य जान सकते हैं हमारा पाझी मन नाना प्रकार के संदेह उत्थापित कर अथवा दूसरा कोई व्यक्ति विभिन्न प्रकार की बातें बनाकर किसी भी वस्तु को धर्म रूप से हमें समझा सके कम से कम अब इस बात की संभावना नहीं रह गई है साथ ही अन्य वस्तुओं की तरह भक्ति विश्वास भी, भी हाथों हाथ दूसरों को साक्षात प्रदान किए जा सकते हैं इस बात को भी हृदयंगम कर अहेतुक कृपा सिंधु श्री राम कृष्ण देव की कृपा कणिका लाभ कर निश्चित ही हम अमृतत्व को प्राप्त करेंगे इसी आशा के साथ उस दिन की हम बात जो रहे हैं